कू के सौ पुत्र थे इनके जो तीन पुत्र थे वो उत्तर दिशा के राजा हुए यानी के नॉर्थ के पच्चीस पुत्र ईस्ट के राजा हुए यानी के पूर्व दिशा के पच्चीस पुत्र पश्चिम दिशा के यानि के वेस्ट के राजा हुए और सैतालीस पुत्र दक्षिण दिशा के राजा हुए यानी के साउथ के इचवाको के पुत्र थे विकुशी विकुशी का पुत्र हुआ पुरंजय पुरंजय का पुत्र हुआ आनेना आनेना की वंश परंपरा में राजा यवनाक्ष का जन्म हुआ राजा यवनाक्ष की सौ पत्निया थी नहीं होती थी वन में चले गए अपनी पत्नियों को लेकर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 बात राजा यमनाक्ष को पता नहीं थी नदी तालाब उस आश्रम से बहुत दूर था राजा को बड़ी जोर की प्यास लगी राजा को प्यास लगी तो राजा ने देखा गड़ा भरा पड़ा पानी का राजा वही जल पी गया। सवेरा हुआ सवेरे एक दूसरे का मुंह देख रहे ऋषि ब्राह्मण बोले गड़ा कैसे खाली हो गया किसने पानी पी लिया इस कलश का तो राजा यौवनाक्ष ने कभी हमें प्यास लगी थी जल तो हमने पानी कर लिया बोले राजन अब तो उल्टा हो गया बोले क्या बोले हमने तो ये जल मंत्र बड़ा रखा था कि सवेरे तेरी रानियों को पिलाएंगे ताकि वो गर्भवती हो जाएगी तो राजन अब गर्भवती तो तुम्हारी रानी तुमको ही होना पड़ेगा तो इस तरह से राजा युवनाक्ष गर्भवती हो गए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 क्योंकि रानियों ने तो जन्म दिया ही नहीं जो उनके स्तन से दूध आ जाए राजा यमनाक्ष दूध पिला नहीं सकते हैं क्योंकि पुरुष है अब बच्चे को पाले कैसे उस समय देवराज इंद्र प्रकट होते हैं इंद्र ने कहा महादाता मतलब मैं इस बच्चे का पालन करूंगा तुमने मेरा पूजन किया था तो छोटी सी अपनी उंगली में अमृत चुसा चुसा इस बच्चे को बड़ा किया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 और मछलियों के जोड़े को देखकर विचार करने लगे जब इनकी ग्रस्थी हो सकती तो हमारी नहीं हो सकती बताओ अच्छा इन्हें पता लग गया सोभरी ऋषि को कि भाई मन की पचास कन्या हम मांग लेते ले क्या हो जाएगा ये चले गए महाराज मन के पास <coughs> बोले राजन आपकी पचास पत, आप पचास बेटियां हैं बोले हाँ बोले गे दो हम भी गृहस्थी करना चाहते हैं मन दाता ने मनी मन विचार किया बूढ़ा बाबू है बूढ़ा दांत नहीं मुंह के अंदर ठीक से चल नहीं सकता और मेरी खूबसूरत बेटियों से विवाह करेगा तो उस समय मन दाता ने कहा बात सुनिए हमारी बेटियों का स्वयंवर है तो आपकी इच्छा आप भी आ जाए स्वयंवर में तो हमारी बेटिया अपना वर खुद चुनेगी सौब ऋषि मन की बात समझ गया? ये हमको बुढ़ा बाबू समझ रहे सोबर ऋषि ने अपने तपो बल से ऐसा रूप सजा दिया जब स्वयंवर में आके आसन पर बैठ गए तो जितने राजकुमार स्वयंवर में आए थे ना सब फीके थे सोबर ऋषि के आगे उस समय मनधाता की पचास की पचास बेटियों ने कहा पिताजी हमको तो यही वर चाहिए आए थे किसके चक्कर में के